में विद्या जन्माध्याण चल रहा था जिसमें ये प्रश्न आया ब्रह्म के विषय में जब विचार करते हैं तर्क और बुद्धि ये कितने लगानी चाहिए तर्क की सीमा क्या है तर्क का क्या प्रयोजन है इसके ऊपर प्रश्न किया गया आपने प्रकृति परमाणु आदि अन्य कारणों को निराकरण किया क्योंकि बेसारे तत्क पर आधारित है तो आप जिस ब्रह्म को सिद्ध करना चाह रहे हैं जन्माद्यतः इस सूत्र से वो भी तो अनुमान से ही हो रहा है तर्क से ही हो रहा है तो उसमें और इसमें क्या भेद है इस विषय पर प्रश्न किया था तो उसके उत्तर में भाष्य में कहा ये जो सूत्र है देखने में अनुमान का रूप है ऐसा लगता है अनुमान के लिए हेदु है ऐसा लगता है किंतु वास्तव में वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनाथ सूत्राणाम कहा वास्तव में ये सूत्र वेदांत वाक्यों का सार होते वेदांत वाक्य पर ही आश्रित होकर के ये सूत्र प्रवट होते हैं ये तर्क पर आश्रित नहीं होते और जब विशेष विचार करना हो तब तर्क को लिया जाता है किंतु वेदांत वाक्य अविरोधी प्रमाण वेदांत वाक्य से विरोध नहीं करने वाले तर्कों को लिया जाता है ऐसा लेकर के तदर्थक ग्रहण दार्ढ्याय वेदांत अर्थ जो कह रहा है उसके दृढ़ता के लिए उसको पक्का करने के लिए तर्क को भी सहारा लिया जाता है किंतु तर्क के आधार पर हम वेदांत में कुछ भी सिद्ध नहीं करते हैं हम श्रुदी के आधार पर सिद्ध करते हैं जहां श्रुदी का विरोध आता है तर्क का वहां तर्क को पूरी तरह त्याग दिया जाता है ये टीका में कहा टीका में यह अनुमान किया विमतम अभिन्न उपादान अधिष्ठातृकम कार्यवा सुखाधिपत ये जगत का कारण क्या है जगत कैसा हुआ है इस पर विचार करना है जगत का कारण जो परम कारण होगा वही सबके अंदर अंदरिया में होगे वही सबका मूल कारण होगा सबके आगे पीछे ऊपर नीचे वही रहेगा क्योंकि जो कारण होता है वो संपूर्ण कार्य को व्याप्त रहता है तो कारण दो प्रकार के होते हैं एक निमित्त कारण होते हैं एक उपादान कारण होता है उपादान कारण ही ऐसा है जो कार्य की सृष्टि के, के पूर्व में भी रहता है और सृष्टि अवस्था में भी रहता है और जब कार्य का लय होता है तब भी रहता है और कार्य में व्याप्त भी रहता है ये उपादान कारण का लक्षण है जैसे घट पार्थिव तो पदार्थों में मृत्तिका व्याप्त रहती है तो घट की उत्पत्ति के पहले भी मृतिका है बाद में भी मृतिका है ऐसे और दूसरा कारण निमित्त कारण होता है निमित्त कारण तो सृष्टि के पूर्व में तो रहता है किंतु सृष्टि के बाद उस कार्य को स्थित रहने के लिए निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं होती और लय के लिए भी निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं होती जैसे घड़ बनाने वाले जो कुर है आदमी है वह सृष्टि के पूर्व में रहता है और मृतिका को लेकर के घड़ बनाता है उसके नहीं रहने पर घड़ नहीं बनता किंतु घड़ बनने के बाद उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है घर अपने आप स्थित रहता है घर स्थित रहने के लिए निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं होती और लय में भी नहीं होता है तो ये निमित्त कारण भी ये होता है सभी कार्य में निमित्त कारण भी होता है और उपादान कारण भी होता है तो ब्रह्म को हम निमित्त कारण उपादान कारण दोनों सिद्ध करना चाहते हैं इसीलिए पूर्व यानी सिद्धांत में ही अनुमान दिया कि विमदम अभिन्न निमित्त उपादानकम ये जो जगत है अभिन्न अभिन्न उपादान अधिष्ठातृत अभिन्न उपादान अधिष्ठातृत है अधिष्ठातमन येयुक्त कारण क्यों कार्यवाद कार्य होने से सुखाधिवत सुखादि के समान जैसा सुख होता है सुख होने के लिए मन चाहिए और मन में ही स्थित सुख होता है और उसका नाश भी मन में ही होता है तो मन को आधार लेकर के कहा जाता है और मन में जो है कर्मा कर्म रहते हैं पुण्याभुम्य में रहते हैं ये सारे मिलके सुख दुखादि होते हैं तो उसको मिला करके ऐसा दृष्टान्त दिया तब इस द्र... इस अनुमान के विरुद्ध में पूर्व पक्ष ने एक अनुमान दिया कि आपका ये अनुमान गलत है क्योंकि लोग में जितने भी उत्पत्ति होती है उसमें उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों अलग अलग हुआ करता है जैसे घर को बनाने वाला अलग होता है और जिससे घड़ बनता है मृत्यु का अलग होती है ऐसे में दोनों अलग अलग रहता है तो आप जो दोनों को एक बनाना चाहते हैं दोनों एक ही व्यक्ति है ऐसा बनाना चाहते हैं ये नहीं होगा ब्रह्म को आप उपादान कारण भी समझाना चाहते हैं निमित्त कारण भी करना चाहते हैं ये नहीं हो पाएगा ऐसा का इसके लिए उन्होंने दृष्टांत उदाहरण ये दिया था घटाधिवस कहा था तो उसके उत्तर में भाष्यकार ने कहा हा वेदांत ये जो वेदांत वाक्य है वेदांत वाक्य अविरोधी प्रमाणम भरत। वेदांत वाक्य के विरोधी तर्क हो तो उसको नहीं लाना चाहिए वो वेदांत के हिसाब से कुतर्क हो होता है तार्किकों के लिए तो सभी कुछ तर्क से ही सिद्ध होता है तर्क नहीं है तो वो कोई पदार्थ को सिद्ध नहीं मानके वो तर्क आश्रित उनका चलता है लेकिन यहाँ तर्क का आश्रित नहीं चलता है श्रुति आश्रित चलता है श्रुति को समझने के लिए विस्तार से समझने के लिए बुद्धि विकास के लिए हम तर्क को भी सहारा लेते इसलिए तर्क से कोई वस्तु वेदांत में सिद्ध नहीं हो पाती है तो कोई दोष नहीं माना जाता क्योंकि बहुत सारे चीज हम तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते वो भी शास्त्र के अनुसार मान लिया जाता है ऐसे ही यहां मानना है जब तक स्वानुभव नहीं होगा तब तक मानना है उसके सहारे से चलना पड़ेगा ये कहा कि विरोधी तर्क को कभी भी नहीं लाना विरोधी तर्क को मान्यता नहीं देंगे। अभी आगे पूरे ब्रह्मसूत्र में इसी प्रकार विचार चलेगी जो वेदांत के विरोधी शास्त्र के विरोधी जितने तर्क आएंगे उनको सबको खंडन करेंगे और यही खंडन प्रक्रिया चलेगी आगे टीका में देखिए जगत चेतन उपादन उपादान, उपादान निमित्तवादीद विरोधा ने अनुम तुम्हारा अनुमान नहीं हो सकता कौन सा अनुमान विमदम भिन्न उपादानधिष्ठातृकम कार्यद्रव्यवाद ये अनुमान नहीं हो सकता कारण क्या है कि जगतः जगत निमित्तवादीद विरोध चेतन जो जगत है जगत का उपादान कारण भी चेतन है निमित्त कारण भी चेतन है ऐसा कहने वाले जितने वेद वाक्य हैं उसके साथ आपका जो अनुमान है वो विरुद्ध हो रहा है इसलिए ये मान्य नहीं होगा मन मदे तद अविरोधा तदर्थे संभावना हेतु दृत्यर्थ और सिद्धांत मत में मेरे मत में मेरे मत में जो पहले हमने जो अनुमान किया था विमदम अभिन्न उपादान अधिष्ठात्र कार्यवाद सुखाधिपत अनुमान किया था ये वेद के अनुकूल है तो तद था वेद वाक्य के विरोध में नहीं है विरोध में नहीं होने से तद संभावना है संभावना इसीलिए वेद के अनुकूल अर्थ करने में ये संभावना को दिखाता है की वेद के अनुकूल अर्थ करने में अनुकूल है यानी ज्यादा तर्क युक्ति अनुभव वेद के साथ ही जा रहा है ऐसा सिद्ध कर, करता है इस प्रकार से सिद्ध करना पड़ेगा तो संभावना कहा पहले ये संभावना हेतु यानी अधिकतर तर्क वही है इसीलिए उसको मान लेना चाहिए संभावना है ये कहा था पहले इसके लिए हम अनुमान को प्रयोग करते जगत हेतु न तर्क गम्य वैदिकवाद परिशु वस्तुवदीश शंक आहार अब जो सिद्धांत के ही एकदेशी है वो कहना चाह रहे कि आपका जो ब्रह्म है आप उसको जगत हेतु रूप से सिद्ध करना चाहते अब वो ब्रह्म क्या है परिशुद्ध वस्तु है परिशुद्ध वस्तु का मतलब क्या है कोई भी चीज अपने स्वरूप में परिशुद्ध होती है हम पहले कहा था यहां परिशुद्ध वस्तु का अर्थ है कि ये वेद से प्राप्त हो रहा है इसलिए परिशुद्ध परिशुद है यहां परिशुद्ध का यह अर्थ करना जैसे धर्म है धर्म अपने आप में परिशुद्ध होता है कारण क्या है वो वेद आगम से प्राप्त है वेद आगम से जो सिद्ध होगा वो अपने आप में परिशुद्ध होगा यानी वो उसका फल को अवश्य देगा और दूसरे जो धर्म के नाम से धर्म नाम से जो कहेंगे वो परिशुद्ध नहीं होता है अपरिशुद्ध होता है उसको शोधन करना पड़ेगा वेद अविरुद्ध को हम परिशु मानते हैं। जितने भी वेद अविरुद्ध है परिशुद्ध है उस दृष्टि से परिशुद्ध है अन्य में अशुद्धता आ सकती है तो वो परिशुद्ध नहीं माना जाता परिशुद्ध है परिशुद्ध माना अपने स्वरूप में रहता है वो कोई किसी का कोई धर्म को धारण नहीं करता अपने स्वरूप से बाहर नहीं जाता है अत्यंत शुद्ध रूप से उसी स्वरूप में रहता है इसीलिए ये जगत का कारण नहीं बनेगा क्योंकि जगत का कारण बनना बड़ा झंझट का काम है ऐसा नहीं होता है कोई देखो एक आश्रम का मालिक बनने से भी कितना झंझट होता है तो अभी जगत का कारण बनेगा तो घर चलाने वाले को मालूम है घर का मालिक बनना कितना मुश्किल होता है तो ये जो अभी छोटा छोटा है उसका भी मालिक बनना उसको संचालन करना बहुत कठिन होता है और उसमें बहुत रागत समय भी आ जाता है अब ऐसे में आप ये पूरे जगत का कारण बनने जा रहे हो ऐसे में शुद्ध वस्तु है इसमें को तो कोई कलंब तो लगेगा कोई दोष दोष तो आएगा दोष के बिना नहीं हो सकता है क्योंकि जगत में बहुत सारे दोष दिखाई पड़ता है अब वो दोष की कुछ तो परिचाय ही तो लगेगी ना, इसीलिए ये जगत गेदुर नहीं हो सकता जगत बेहद न तर्क का गम्य जगत का जो कारण है वो तर्क के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं होगा वैदिकत्व क्योंकि वेद में ही कहा गया है वैद्य वेद से ही प्राप्त है वेद ही ब्रह्म को जगत हेतु कह रहा है वो तर्क से उसको जगत हेतु का सिद्ध नहीं कर सकते कारण क्या है कि ये जगत को उत्पन्न होते हुए किसी ने आज तक देखा नहीं जगत को नष्ट होते हुए भी हम में से किसी कोई भी व्यक्ति देखने वाला नहीं है अब ऐसे में ये वर्तमान स्थिति को भी पूरा समझना इतना आसान नहीं कठिन वो आदि दिखाई नहीं पड़ रहा है अंध दिखाई नहीं पड़ रहा है तो वर्तमान आपको कैसे समझ में आएगा वर्तमान की स्थिति कैसे समझेगी आप जब जिसको आदि दिखाई पड़ता है अंध दिखाई पड़ता है वो वर्तमान स्थिति को ठीक ढंग से समझते हैं कोई लोग बोलते हैं ना कोई अब जो बात करते बोलते हैं तुम्हारा आगे पीछे मुझे मालूम है ऐसा बोलता है इसका मतलब उसको खूब मालूम है पूरा मालूम है कहना चाहते तुम क्या था कैसा था यह सब मुझे मालूम है तुम्हारा आगे पीछे मालूम है ऐसा बोलता है ये आगे पीछे मालूम होने से ही सही ज्ञान होता है ऐसा लोग समझते हैं खाली वर्तमान को देकर के सही ज्ञान नहीं होता है उसमें कहीं विरोध आने की संभावना है दोष भी आ सकता है इसीलिए जगत का कोई कारण होना चाहिए तो वो कारण जानना है तो जगत के आदि क्या है जगत कहा से उत्पन्न हुआ है कब उत्पन्न हुआ है यह जानना पड़ेगा ये जानना तर्क का विषय नहीं है शास्त्र से ही मान करके चलना पड़ेगा इसीलिए जगत हेदुर न तर्क गम्य जगत का कारण तर्क का विषय नहीं है वैदिकत्वाद हेदु बोलते हैं ये ये वैदिकत्व तथा तथा तर्क अगम्य क्या कहा परिशुद्ध वस्तु परिशुद्ध वत् धर्म ही है तो धर्म में ऐसा होता है धर्म धर्म क्या है धर्म वेद में से ही मालूम होता है वेद जो करने के लिए कहा वही धर्म है जो आपको अच्छा लग रहा है वो धर्म नहीं है आपको अच्छा लग रहा है आपको भी अच्छा लग रहा है दूसरे को भी अच्छा लग रहा है वो धर्म नहीं होता है जो वेद करने के लिए कहा कि ये काम करो ये इस अवस्था में इस धर्म को करो ऐसा बोला तो वो धर्म होता है कि आप बढ़िया से कर सकते हैं इसके लिए उसको धर्म नहीं मानना चाहिए तो धर्म की व्याख्या तो यही है कि जो ज्ञान वेद से प्राप्त होता है और वेद जिसको नहीं करने के लिए बोला वो आप करेंगे तो अधर्म हो जाता है नहीं करना अधर्म है नहीं करने के लिए कहा तो करेंगे अधर्म और करने के लिए जो कहा नहीं करेंगे तो वो पाप हो जाता उससे प्रत्यवाय लगते जो वेद करने के लिए कहा अब वो नहीं करता है तो प्रत्यवाय लगता इस प्रकार से दोष होता है तो ये परिशुद्ध वस्तु धर्म होता है धर्म केवल वेद से ही जाना जाता है और तर्क का विषय नहीं होता तब कहा कि देखो श्रुत्य ही चहायत्व तर्क बात तो ठीक है किंतु यहां जो ब्रह्म के विषय में श्रुति स्वयं ही जो श्रुति हमें ब्रह्म का ज्ञान दिलाती है वही श्रुति स्वयं तर्क को भी सहायक के रूप में बोल रही है तो सर्क तर्क को भी ले रही है मंतव्य कह रही है इसलिए हम तर्क को सहारा लेते हैं अब श्रुति कह रही है इसलिए हम मान रहे ठीक है तर्क वस्तु निश्चय इष्टदया साध्य विकलता कि आपके अनुमान में साध्य विकल है साध्य मैंने तर्क गम्यो तो साध्यता वो साध्य अनुमान में नहीं है क्योंकि ये तर्कस्य से वस्तु निश्चय तर्क को वस्तु निश्चय करने के लिए तर्क को सहायक के रूप में श्रुति लेती है कब वस्तु निश्चय करने के लिए कोई वस्तु विषय का विचार करके निश्चय करने के श्रुत्या एवं इष्टदया श्रुति स्वयं ही इष्ट रूप से साधन रूप से उसको लेती है इसीलिए आपका अनुमान साध्य विकल है आपके अनुमान में साध्य ठीक जगह पे नहीं है साध्य गलत है तो साध्य गलत हो गया अनुमान गलत हो गया का सो श्रुदी इत्युक्त श्रवणाधिरण मननम युक्ति अनुसंधानम विदधी श्रुति महा की कौन सी श्रुति है जो तर्क को भी लेने के लिए, के लिए कह रही है तो कहाव्यो मंतव्य इत्यादि श्रुति है उस श्रुति श्रवण अतिरिके श्रवण से अतिरिक्त मनन युक्ति अनुसंधान मनन को युक्ति के साथ अनुसंधान करना मनन करना मन युक्ति से अनुसंधान करने को कहती है विधान करती है, है। इसीलिए स्रोदव्य मंतव्य इत्यादि वाक्य से तर्क को भी जानना जरूरी होता है इसीलिए साधन के साथ बुद्धि को बिल्कुल सूक्ष्म विषय में लगा के रखना यह तर्क का कार्य होता है इस प्रकार तर्क को भी सहायक रूप में लिया जाता है तर्क शास्त्र वहां काम करता है न केवलम स्रौदस तर्क अत्र उपयुज दे किंतु प्रतिबंध निवर्तक लौकिकों इत्यत्र माह अब ऐसे में लौकिक तर्क का प्रयोग नहीं होता ऐसी बात नहीं है कि स्रउद तर्क सुधी के द्वारा उचित जो तर्क है सुधी ने जिन तर्कों को करने के लिए कहा वो भी प्रयोग में आता है केवल इतना ही नहीं किंतु प्रतिबंध निवर्तक लौकिकों की तरह प्रतिबंध का, का निवर्तक रूप से प्रतिबंध होता है ज्ञान नहीं होने का प्रतिबंध होता है अनेक विघ्न आते हैं उन विघ्नों को निवृत्त करने के लिए क्योंकि विपरीत विपरीत भावना संशय ये सब प्रतिबंध होता है असंभावना असंभावना की निवृत्ति तो स्रोतव्य श्रवण आदि से होता है श्रद्धा से असंभावना की निवृत्ति होती है वो असंभावना की निवृत्ति होने पर भी यहां विपरीत भावना और संशय रह जाता है इसलिए वो प्रतिबंधक बनेगा और जब तक वो प्रतिबंधक बनेगा तब तक कार्य सिद्ध नहीं होता प्रतिबंधक के अभाव में ही कार्य सिद्ध होता है आप ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं मोक्ष सिद्ध करना चाहते हैं ये आपका साध्य है ध्येय इसको प्राप्त करना है तो उसके संबंध में जितने प्रतिबंध है वो प्रतिबंध नाश होना चाहिए प्रतिबंध नाश के लिए अनेक साधन है उन साधनों को अपनाना पड़ेगा अब यहां भी लौकिक तर्क को भी सहायक रूप में लिया जाता है जैसे पंडितो मेधा वेगा ये लौकिक तर्क का प्रयोग किया होंगे सामान्य बुद्धि का प्रयोग किया कि जैसा ओ किसी ने समझाया कि गांधार देश कहाँ है तो गांधार देश को देख करके पूछ पूछ करके अपनी युक्ति लगा करके वो जाता है वहां पहुंच जाता है ऐसा होता है तो साधन करते करते वो शक्ति आ जाती है आप लौकिक तर्क को भी यथा संभव प्रयोग कर सकते उक्त अर्थ धी सामर्थ्यम पांडित्यम यहां पांडित्य माने क्या है जो कहा गया उस बुद्धि में जो सामर्थ्य आ जाना बुद्धि अपने में स्थिर हो जाना पांडित्य है केवल शब्दार्थ ज्ञान पांडित्य नहीं है शब्द राशि का ज्ञान को यहाँ पांडित्य नहीं शब्द राशि को जानने से कुछ नहीं होता है शब्द राशि को समझे और उसको अर्थ में प्रयोग करने के लिए सामर्थ्य आ जाए ये पांडित्य है इसलिए उक्त अर्थ भी सामर्थ्य उस प्रकार का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो सामर्थ्य है उसको पांडित्य शब्द से कहा अनुप्ते भी प्रयोजक शिक्षा उत्प्रेक्ष शक्ति मेधावित्व फिर मेधावित्व क्या है तो कहते अनुप्ते भी नहीं कहा है कुछ अंश नहीं कहा जैसा वो उपदेश जब दिया था गंगार देश को जा वो बोला और कुछ रास्ता बता दिया अब रास्ते में जितना कुछ आया सब कुछ उन्होंने नहीं बताया और ये भी नहीं कहा कि तुम बार बार पूछते रहो जैसा आगे बढ़ेंगे किसी को पूछना और मार्गदर्शन मिलेगा फिर आगे बढ़ते जाना ये सब नहीं पूछ बोला उन्होंने और रास्ते में और भी कोई तकलीफ आ सकती है उससे कैसे बचना है ये कुछ नहीं बताया ये सब आपने बुद्धि से सोच समझ के भी करना पड़ेगा क्या अपनी बुद्धि भी उसमें लगानी पड़ेगी क्योंकि इसी के लिए भी बुद्धि दिया भगवान हमने कल बोला था ना आगे बोल दे पुरुष बुद्धि साहय आत्मा दर्श पुरुष बुद्धि को वहां लगाना चाहिए कि पुरुष बुद्धि किसके लिए है ये विशेष काम के लिए दिया है कल बताया था कि यह बुद्धि जो हमारे पास है और दूसरे जीवों में जो बुद्धि है उसमें अंतर हमारे पास जो बुद्धि है वो तो विशेष ज्ञान के लिए भी प्रयोग करनी चाहिए कि ऐसे तो सोच समझने के लिए और सामान्य जो बुद्धि है खाने पीने रहने ये सब करने के लिए खाना पीना रहना कमाना इतने के लिए जो बुद्धि है ये तो कोई भी जीव के पास वो भी खाते पीते हैं आप अपने को बड़े बुद्धिमान समझते हैं देखो अन्य जीवों को देखो वो कैसे कैसे खाना ढूंढता है वो भी बुद्धिमान होते हैं अपने ढंग के तो इसीलिए वो खाने के लिए जो बुद्धि है खाना ढूंढने के लिए बुद्धि है वो तो सामान्य है वो तो जैसा जानवर के पास है आपके पास भी है और रहने के लिए जगह ढूंढते हैं जगह तैयार करते हैं वो भी देखो कितने तरह तरह के जीव कैसे कैसे बनाते जैसे पक्षियां घोंसले जैसे बनाते आपका कोई इंजीनियरिंग वहां काम नहीं करता और उनके पास ना कोई सिमबंध है ना कोई स्प्रे है कुछ नहीं है आजकल तो बहुत कुछ आ रहा है ये सब लगाने पर भी आपका मकान टूट जाता है वो नहीं टूटता अब देखिए वो भी कलाकारी है उनके पास तो ये ये सारी बुद्धि है अब वो इंजीनियरिंग कैसे करते हैं ये चिंडी होते हैं ना चिंडी छोटे छोटे चिंडी और देखने में क्या है आपका जो है एक रोम का जो है इतनी ही जैसा है वो छोटा है अब वो उसके पास भी इतनी बुद्धि रहते है ये जैसे वो घर में हैं यहाँ तो कम दिखता है ठंडी होने से नीचे की तरफ दिखते हैं तो चीड जो है पेड़ के नीचे ऐसे पत्तों को लो करके पूरे मिट्टी को तैयार करके घर बनाते और वो घर ऐसा होता है उसको आप काट करके खोल करके अंदर देखेंगे तो सब व्यवस्था रहती है उसमें उसमें दरवाजा जान आने जाने के लिए दरवाजा फिर वेंटिलेटर क्रॉस वेंटिलेशन और जो है विशेष स्थिति में रहने के लिए घर और अंडे आदि रखने के लिए उसके लिए अलग व्यवस्था अलमारिया जैसी व्यवस्था फिर उसी के अंदर से जाना आने के लिए रास्ता और कोई शत्रु आ गया तो पता लगाने के लिए व्यवस्था फिर नीचे से ऊपर तक पूरा रास्ता बना करके बहुत सुंदर बनाते है अब ये नाटो ज्योग्राफी आदि में देखने पता चलता देखो कैसे बुद्धि है उनकी और सारे बिल्कुल साइंटिफिक थियरी के लिए बनाते हैं हवा कहाँ से आता है उनको पता चलता है वो हवा के वो अंदर घुसना है फिर उसको बाहर निकलना है उसके लिए क्रॉस वेंटिलेशन रखते हैं ऐसे जरिए चलता और वो अन्य जीव नहीं आना चाहिए कोई जीव आ गया सांब आदि कुछ भी आ जाता उसको पता चले इस प्रकार से भी कुछ व्यवस्था रखते और सामान्य कोई जीव उसके अंदर नहीं घुस सकता वो ऐसे उसका रास्ता बन ये सब कौन सिखाता है ये सब अपनी बुद्धि है अब वो चिंडी को देखो चिंडी पे भी बुद्धि कहाँ रखेंगे इतनी बुद्धि रखने के लिए भी जगह नहीं है वो क्या नैनो नैनो टेक्नोलॉजी यूज किया है भगवान ने अब नैनो टेक्नोलॉजी से फिर छोटा सिप बनाया होगा हमारा यहाँ तो बड़ा सिप है वो छोटा बना के उसमें फिट कर दिया अब वो उसके काम के लिए सारे जानकारी उसके पास रखती है ये अद्भुत नहीं है क्या तो ये तो बुद्धि उसके पास भी है आप भी इतने घर बनाते हैं जितना मंजिल का घर वो बनाते हैं आप नहीं बना सकते और वो भी केवल मिट्टी से मिट्टी पानी और पता नहीं अपने मुख से कुछ मिलाता होगा वो मिला करके एकदम मजबूत बनाते हैं बारिश गिरने पर भी वो अंदर नहीं जाते पानी जिस प्रकार की व्यवस्था रहती है ऐसे बनाते पानी सारा बह के नीचे चला जाए ऐसा तो ये ये सब घर बनाने की बुद्धि है ये सारे बुद्धि ही हमारे पास भी है हम तो जिंदगी भर कर क्या रहे हैं ये तो कर रहे हैं घर बनाते हैं कमाते हैं खाते हैं पीते हैं सोते हैं अब फिर बाद में हम अपने को बड़े बुद्धिमान समझते हैं कहीं से दूसरे को धोखा दे करके हमने कमाया है दूसरे को परेशान करके कमाया ये हमारी बुद्धि है ऐसे हम समझते ये कोई बुद्धि नहीं है ये तो कोई भी जीव कर रहा है तो आपकी बुद्धि क्या है कि मनुष्य की यह विशेष बुद्धि अन्य जीवों में नहीं है वो क्या है आप भविष्य के बारे में सोच सकते हैं आप अपने को स्थिति से ऊपर उठा सकते हैं इसके लिए आपकी बुद्धि को सही ढंग से प्रयोग करना पड़े बाकी के लिए जरूरत तो में भागी आ जाता है इसलिए कहा पुरुष बुद्धि सहायम इस प्रकार के पुरुष बुद्धि की यहाँ सहायता चाहिए उसके लिए यहाँ मेधावी शब्द का प्रयोग श्रुधिकती मेधावी तयोजक तो शिक्षा प्रयोजक जो शिक्षा देता है यानी आचार्य गुरु आदि जो शिक्षा देते हैं उस शिक्षा से उत्प्रेक्षा शक्ति उस शिक्षा से सुनकर के, फिर अपनी बुद्धि से कुछ उसको ढंग से समझना उसको धारण करके रखना उत्प्रेक्षा करना कि वो जो गुरु बोल रहा है शास्त्र बोल रहा है उसको सुन के फिर उसको कैसे हम अनुभव में ला सकते हैं वो कैसे हमारे प्रयोग में आएगा वो सोच करके उसको आगे करना इसी को मेधावित्व तो कहते हैं ग्रंथ धारण साम्य मेधा ऐसे अन्य तरह इसकी व्याख्या करते हैं ग्रंथ का धारण करना यहाँ केवल ग्रंथ धारण नहीं है अन्य भी जो विशेष ज्ञान है ये मेधावित तो है यहां कश्चि गंधार देशे सौरारण्ये बद्धचक्षुक्षिप्त देशिक उपदेश तदुक साकल्यन ज्ञाद पंडित ये कथा बता रहे हैं ये क्या हुआ था एक आदमी था कश्चि कोई एक व्यक्ति था कोई धनवान रहा होगा उसको चोरों ने पकड़ के गंधार देशे ब्या वो गंधार देश का था कंधार देश का था वहां से लेके आया सामान लिया पकड़ के लाया चौरे ही अरण्य बद्ध अरण्य में जंगल में लेगा चोर जो है उसको टूटने के लिए पकड़ के जैसा किडनेपिंग करते ना आज बनते वैसे ही किटनाप करके उसको ले गया ले जाके वहां छोड़ दिया अब जंगल में उनका काम हो गया तो छोड़ कर चला गया ऐसे भी होते हैं आजकल किटनाप करके जंगल में ले जाते हैं फिर तो वहां रखते हैं फिर फोन करके पैसा लेते हैं फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है ऐसे ही करते हैं। तो चौरेई अरण्य बद्ध अक्षु आंख बंद कर दिया था ऐसे ही पट्टी में करके जैसा करते हैं देखो अभी जो कर रहा है वो भी पहले भी था तो सब लोग करते इस समय ही हो रहा है क्या बद्ध क्षिप्त था वहाँ छोड़ दिया गया फिर जब वहाँ पड़ा रहा जंगल में तो उस रास्ते से आजू बाजू से जो गुजर रहा था वो इसकी आवाज सुनिए चिल्लाता रहा मुझे बचाओ मुझे बांधा हुआ है ये है वो है चिल्लाता मैं निधार देश से आया हूँ पता नहीं कहा हूँ क्या हूँ ऐसे चिल्लाता रहा तो किसी ने सुना सुना तो वो देशी था उपदेशक था, था मतलब आचार्य था कोई अच्छे पढ़े लिखे थे मतलब सदबुद्धि का था तो उन्होंने तो सुना सुनने के बाद उसके पास आया उसके पास आकर के पूछा कि क्या हुआ सबको बताया तो ऐसे ऐसे है फिर उपदेश दिया तब उपक्य सागल जो कुछ उन्होंने उपदेश दिया वो सब संपूर्ण रूप से ग्रहण करके अब देखिए ऐसे परेशानी होने पर संपूर्ण रूप से ग्रहण करेगा किसी को जबरदस्ती बिठा करके आप बोलेंगे ये वेदांत श्रवण करो उसके बाद तुम मोक्ष पालो नहीं हुआ वो आजूबाजू में घूमते रहेंगे वो नहीं सुनेगा अब जब ऐसे तड़पेगा कि उसको लगेगा कि मैं परेशानी में हूँ मैं बदघा हुआ हूँ इससे मुझे परेशानी हो रहा है ये सब जब महसूस होगा तब जाकर के वो सुनने को तैयार होता है नहीं तो नहीं होता इसीलिए उसको पूरा ग्रहण करता है जब तक वो तड़प नहीं है अंदर वो लालसा नहीं है तब तक वो पूरा ग्रहण नहीं करता वो बुद्धि में नहीं आता इधर से निकलेंगे उधर से जाएंगे होता है वो पकड़ में नहीं आता अन्यथा नहीं हो तो यदि तलप अंदर है तो एक एक शब्द को भी पकड़ के रखता है तो छोड़ेगा नहीं क्योंकि ये काम का है ये मुझे बचाने वाला है मुझे उससे कोई फायदा होने वाला है सोचता तो है हाँ तो सागर लिए वो पूर्ण रूप से जानता है पंडित पंडित है स्वयं ऊहा बोहमो में धावी गंगारा ले वो स्वयं ऊहा बोह भी करता है जो जो कमियां रह गई थी उसको भी अपने आप उसमें बुद्धि से समझ करके उसमें डालता है मिलाता है मेधावी है और गंधारा ने वह प्राप्त होती गंधार देश के और फिर धीरे धीरे पहुंच जाता है अब ये ऊहा बोह से जब आप अपनी तरफ से कुछ उसमें डालते हैं ना वो भी ऐसा मनमाना नहीं डालना चाहिए उसको भी थोड़ा आगे पीछे विचार करके करना ऊहा वोह कैसे करना है ये नियम है उस तरीके से करना पड़ेगा और आप स्वतंत्र बैठ के कहीं पहाड़ के ऊपर या कहीं एकांध में बैठ करके अपना उहा वो करते रहेंगे हो सकता है आप गलत रास्ते में फंस जाए इसीलिए संत समाज में विद्वान के समाज में साधकों के बीच में रहना भी जरूरी है क्योंकि तब आप जब गलत करेंगे तो दूसरा उसको ठीक कर सकता है वो आपके आचरण विचरण वो देख करके बोला की देखो भाई ये गलत है ऐसा करना ना ये ये सही है ऐसा करके सही रास्ता दिखा सकता है क्योंकि उहा वोह करने के लिए जो आपके पास बुद्धि चाहिए तो वो बुद्धि आपके जो पहले बुद्धि संस्कार है उसी से आप करेंगे उसमें कई चीज गलत भी हो सकता है इसलिए वो उस प्रकार से सही ढंग से साधन करेगा तो बाद में प्राप्त करेगा किंतु केवल उहा से नहीं वो आपने मन माना उहा नहीं करना चाहिए उहा भोह के लिए शास्त्र अध्ययन आवश्यक है शास्त्र अध्ययन के बाद में अपनी उहा वोह ठीक काम करेगा एवं ब्रह्मण सकाशात आच्छिद्य विवेकदृशम निरुद्य अद्यादि संसारण्य निहितः इसी प्रकार दिए ब्रह्मणा सकाशात आछिद्य ब्रह्म के पास से काट करके मतलब वहां से पकड़ करके ला छेदन करके अलग करके पकड़ के लाके के यहां छोड़ा है विवेक दृशम विवेक ज्ञान था विवेक ज्ञान को निरुद्ध्य उसको निरोध कर दिया आवरणात्मक जो अविद्या है विवेक ज्ञान को आवृत करती अविद्यादि भी अविद्यादि अनेक दोष है अविद्या काम कर्म लोध तो मोह मदमाचर्य इत्यादि अभ्यास के अंतर्गत कितना है सब कुछ है संसार अरण्य संसार रूप अरण्य में डाल दिया वो तो जंगल ऐसा है संसार है संसार मतलब ये जगत है, ऐसा नहीं वो दिमाग में पूरा है वो समझ में नहीं आता है। ये सही है ये सही है सोचता है वो सही के बारे पर जाता है लेकिन वो सही नहीं रहता है ऐसे ब्रह्मात्मक संसार है उस संसार में डाल दिया डालने पर वहां तड़प रहा है निहित अब वो निहित मन बांध दिया गया वो उसको छुपा के रखा निहित जंतु अधिकार उणी का गुरुपदेश स्वस्वभाव तो उस जंतु को जंतु मन जीव है ये मनुष्य जीव भी अभी जंतु है जन्म लेने से जंतु होता है अधिकारणी का गुरु उपदेश है अधिकारुणामय गुरु का उपदेश से यो गुरु करुणामय भी है लेकिन अधि भी जोड़ दिया उन्होंने क्योंकि गुरु जो भी उपदेश देता है फ्री में देता है हैं, और फ्री में उतना उपदेश देने की क्या जरूरत है चुपचाप बैठ के आम जन चुपचाप बैठना चाहे अपना काम करना चाहिए वो दूसरे को क्यों उपदेश देने में लगे रहते हैं क्योंकि करुणा ही एक कारण होता है आप आपके कोई वस्तु की इच्छा से नहीं करते हो वो आपसे कुछ भी नहीं चाह रहे इसीलिए केवल करना ही उसके लिए कारण होता है कि ये जो हमारे सामने जो जीव है ये भी उसका भी उद्धार हो जाए वो भी उसी प्रकार पहुंचे और गुरु यही सोचता है कि वो हा मैंने जैसा हम समझ रहे हैं वैसा ही वो समझे जैसा हम प्राप्त किया ऐसे ही प्राप्त करे ऐसा सोचता है इसीलिए वो लगे रहते हैं हाँ, जब तक वो प्राप्त नहीं होता है पुनः पुनः बार बार उसमें लगे रहते और उपदेश शास्त्री में वो उपदेश शास्त्री नाम के ग्रंथ है शंकराचार्य जी के उसमें गद्य भाग में ये लक्षण बोला है कैसे शिष्य होना चाहिए कैसा गुरु होना चाहिए बोला कि गुरु को ऐसा नहीं होना चाहिए चलो एक बार उपदेश दे दिया काम नहीं आया छोड़ दिया ऐसा वो जब तक उसके सामने है जब तक वो करना चाहिए वो रहना चाहिए बोला कि जब तक बोध नहीं होता है करते रहना चाहिए वो बार बार बोलते रहो ऐसा नहीं मारपीट करके भगाने ये तो करना नहीं वो बार बार बोलते रहना है अब बोलते रहेंगे तो सुन सुन करके पहले तो थक जाएगा वो बोल क्यों बार बार बोल रहा है फिर भी वो मन में उसके अंदर घुसेगा घुसने के बाद में जब समय आएगा तब काम आएगा वो गुरु ने ऐसा बोला तो ये सही है उस समय नहीं समझता है क्योंकि उस समय तो भ्रम में है तो उस समय नहीं समझता बाद में समझ में आता है ऐसा भी होता है कोई कोई तुरंत ग्रहण करते हैं अब उससे भी काम होता है इसीलिए ये भगवान हो गुरु हो जो भी मार्गदर्शक होते हैं वो करुणा के कारण उपदेश देते हैं तो करुणा से उपदेश प्राप्त करके स्वस्वभाव प्रतिबद्धता अपने स्वभाव को प्राप्त करते हैं अपने देश जो ब्रह्म है उसको प्राप्त करते हैं यही श्रुदी का, का। तात्पर्य था श्रुदी तात्पर्य महा पुरुष बुद्धि सहाय आत्मनो दर्शी इत्यादि का श्रुदेन त्मनः दर्शयती ये श्रुदी से आत्मा का संबंध दिखाई पड़ता है पुरुष बुद्धि सहाय आत्मनो ये आत्म शब्द का अर्थ श्रुदी है ये पंडितो मेधावी इत्यादि जो श्रुति है ना वो पुरुष बुद्धि सहाय को लेकर के बात कर रही है ऐसा समझ में आता है इसलिए श्रुधे त्यार्था का आगे टीका देखिए धनो धर्मवदा ब्रह्मा श्रुत्या तत्क त्रुति तर्क सहायी कौती हाँ ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके भाष्य भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नु धर्मविशेषा ब्रह्मा आपने पहले कहा था कि प्रथम सूत्र भाष्य में इसका विचार हुआ था कि ये ब्रह्मज्ञान और धर्म ज्ञान कर्म और ज्ञानकांड दोनों ही वेद से ही मालूम पड़ता है क्योंकि स्वाध्याय अध्ये सामान्य नियम है स्वाध्याय करना चाहिए जो वेद संबंधी स्वाध्याय है उसको करना चाहिए यदि नहीं हो पाता तो स्मृति आदि का स्वाध्याय करना चाहिए स्वाध्याय जरूर करना है कोई भी स्वाध्याय करना चाहिए तभी तो धर्म ज्ञान उससे प्राप्त होगा तो स्वाध्याय से ब्रह्म ज्ञान धर्म ज्ञान दोनों हो जाता है इसीलिए धर्मवत अविशेषा धर्म के समान ब्रह्म ज्ञान में कोई विशेष नहीं क्या विशेष नहीं है दोनों शास्त्र से ही मालूम होता है श्रुत्यादि एवं अपेक्षा थे श्रुत्या आदि की ही अपेक्षा वहां होती है श्रुति स्मृति आदि से स्मृति पुराण जो भी है उसकी अपेक्षा रहती है सत्कथम ऐसी स्थिति में श्रुदी ही तर्कम सहाय करो दी तर्क को सहारा लेती है ऐसा आप कैसे कर सकते क्योंकि वो तो केवल श्रुदी से ही ज्ञान होता है और सुधि स्वयं प्रमाण है और वो नित्य है इसमें कोई संशय नहीं होता इसलिए वहाँ तर्क की क्या आवश्यकता है तो बोलते थोड़ा अंदर है यद्यपि धर्म ज्ञान यानी स्वर्ग के विषय में जो ज्ञान है वो भी श्रुदी से प्राप्त होता है ब्रह्म ज्ञान भी श्रुदी से प्राप्त होता है ठीक है किंतु दोनों में किंचित अंतर भी है थोड़ा सा भेद भी है वो भेद क्या है बताना चाहे तत्रहा न इत्यादि से कहा न भाषण न धर्म जिज्ञायाम इव श्रुत्यादय एवं प्रमाण ब्रह्म जिज्ञासायाम देखो हम एक बात कहते हैं आपको कि ये ब्रह्म और धर्म में अंदर है जैसा पहले कहा था ब्रह्म जिज्ञासा दोनों में अंदर क्या है कि जो अधिकारी धर्म का है वो ब्रह्म का नहीं है और जो ब्रह्म का है वो धर्म का भी नहीं है दोनों एक काल में नहीं होता और क्रम से ही अधिकारी होना आवश्यक नहीं है कोई कोई क्रम से हो भी सकता धर्म जिज्ञासा करने के बाद में ब्रह्म करे ये संभव है किंतु ये आवश्यक नहीं है क्योंकि कहा था कोई कोई पूर्वकृत कर्म के फल से सीधा ब्रह्म में भी जा सकता है ये कोई अनिवार्य नहीं है ऐसा कहा था वैसा यहाँ कह रहे हैं कि न धर्म जिज्ञासा आयामी वर्म में जब देखते हैं तो श्रुति आदाया प्रमाण श्रुति आदि ही वहाँ प्रमाण है आपको कोई धार्मिक कार्य करना है अपने मन में जैसा आता है वैसा नहीं कर सकते हैं श्रुति स्मृति के अनुसार ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं तभी वो धार्मिक कार्य होगा है ना इसलिए वो ही प्रमाण है श्रुत्यादय शब्द से एक नंबर टिप्पणी श्रुति इतिहास पुराण स्मृदय व्याख्यात भावत्या ये श्रुत्यादय हमें शब्द से श्रुति इतिहास पुराण स्मृति आदि को लेना चाहिए ऐसा भाव की कारण कहा विवरण मीमसा शास्त्रोक्ता श्रुतिलिंगादय संग्रहीताचारशास्त्रे तेषां आवश्यकता किंतु विवरणकार जो पंचपाधिका के व्याख्या है विवरण प्रकाश आत्म यदि जो उन्होंने मीमसा शास्त्रोक्ता शास्त्र में जो कहा गया श्रुतिया को लिया गया वो क्या है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाध्या ये जो है इनको ग्रहण किया है ये जो छे है ना श्रुतिलिंग वाक्य श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या समाख्याम समवाए पार दौर अर्थ ये मीमांसा सूत्र है इसमें श्रुतिलिंग वाक्यदि कहते जो अर्थ संग्रह आदि में हम विचार किए ये इनको लिया है इन्होंने क्यों कारण क्या है कि विचार विचारशास्त्र तेषा विचार शास्त्र है ये मीमांसा शास्त्र है तो ये विचार शास्त्र में उनको ही लेना चाहिए क्योंकि वेद के वा, वेद वाक्यों का अर्थ करने के लिए तात्पर्य निर्णय के लिए आदि को वहाँ हेतु माना गया है यदि भी वहाँ विनियोग निधि के संबंध में कहा गया है विनियोग विधि के संबंध में विनियोग विधि कैसे कैसे मानना चाहिए तो श्रुति आदि से मानना चाहिए वहां श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इनको कहा गया इनकी अपनी व्याख्या है कि वहां का अर्थ अलग है तो ये इन्हीं को लेते हैं दोनों में से दोनों में से कोई भी लो ठीक है लेकिन ये इतिहास पुराण आदि यहाँ प्रसंग से ले सकता है क्योंकि धर्म जिज्ञासाया वेद के अंतर्गत ही श्रुतिलिंग आदि होने से इसके सहायक रूप में इसको ले सकता है जैसे भी है दोनों पक्ष बता दू तो उतना ही प्रमाण नहीं है फिर और क्या है किंतु श्रुत्यादयो अनुभवादयेगा प्रमाण की श्रुति आदि भी प्रमाण है और अनुभव आदि भी प्रमाण अनुभवादय अनुभव आदि भी प्रमाण है अनुभव होगा आपक होगा और कुछ जो भी लौकिक आदि अनुभव है इसको सब लेके तो श्रुति आदय अनुभव आदय स् यथासम्भवेगा प्रमाण जहां जैसा जरूरत पड़े वैसा लेना पड़ेगा जैसे ब्रह्म के स्वरूप के बारे में जीव के स्वरूप के बारे में समझाते वक्त ये सुषुप्ति आदि में जो अनुभव है उसको लिया जाता है उस उसदी भी लेती है वो और हमारा रोज का अनुभव भी है तो इस अनुभव को लेकर के सुषुप्ति का जो अनुभव है उसको लेकर के सुधी का अर्थ निर्णय किया जाता है ऐसा होता है समाधि में जो अनुभव है उसको भी लिया जाता है इसलिए अनुभव आदि भी यहाँ प्रमाण होते हैं अनुभव आदि को अत्यंत विरुद्ध मान करके कोई भी प्रमाण को सिद्ध नहीं करता है तो ये ब्रह्म के विषय में इसी को समझना चाहिए अनुभव करते समय जैसा वैसा अनुभव है ऐसा नहीं लेना भ्रमित भी अनुभव होता है जैसा रसी में सर्फ को देखा एक भी एक, एक, एक, एक, एक, एक, एक, एक अनुभव है आप बोलते मुझे ऐसा अनुभव हुआ था जब मैं रास्ते में गया तो वहां एक सर्व बड़ा हुआ था फिर मैंने देखा बाद में वो रजू निकला इत्यादि बोलते और स्वप्न में जो आप वस्तु देखते उसको भी आप अनुभव करते हैं कि आज का स्वप्न में मुझे ऐसा अनुभव हुआ एक करके लोग बोलते हैं ये अनुभव नहीं है ये अनुभव का प्रमाण नहीं माना जाता क्यों क्योंकि वो बाद में बाधित हो जाता है स्वप्न से उठने के बाद यद्यपि स्वप्न में आपको अनेक वस्तुओं का अनुभव हुआ किन्तु उनमें से कोई भी वस्तु यथार्थ नहीं है आप बाद में निराकरण करते हैं इसीलिए वो अनुभव काम नहीं आता स्वप्न में भगवान का दर्शन हो गया ठीक है भगवान का दर्शन भला हो गया अच्छा है किंतु के भगवान के दर्शन से आप कुछ अपने को सिद्ध नहीं कर सकते तो में आ गया चला गया अब मन में कई बार भगवान के बारे में चिंतन करता रहा कोई संस्कार हो गया तो स्वप्न में भगवान दिखाई देता है वो शा, शा, मन शास्त्र से संबंध है होता नहीं किन्तु उतने होने मात्र से वो भगवत दर्शन मान के अपने को सिद्ध महात्मा घोषित नहीं करना चाहिए तो वो होता ही रहता है और एक बार एक जैसा होता है दूसरे बार दूसरे जैसा होता है ये भी एक अलग बात होती है कितने को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ ना आज तक अब जो पांच हजार साल पांच हजार कितना हो गया पांच हजार दो सौ पच्चीस कितना हो गया इतने साल पहले से भगवान आए हैं तब से लेके लोगों को भगवान का दर्शन होता, होता आ रहा किंतु एक व्यक्ति को भी दूसरे व्यक्ति का जैसा दर्शन नहीं हुआ जिसको दर्शन हुआ वो सब अलग अलग है अब भगवान तो एक था अब जैसे भी रहे होंगे उनका आकार जैसा एक ही रहा होगा ऐसा नहीं कि रोज रोज बदलता रहा होगा या फिर घंटों घंटों में बदलता रहा होगा ऐसा नहीं है वो एक ही रहा होगा अब वेशभूषा तो पहनते हैं जैसा कभी कभी सवेर पकड़ा पहना कभी कभी कुछ पहना जैसे मंदिर में होता है ना सुबह का अलंकार कुछ और होता है और फिर दो को कुछ और होता है फिर शाम को कुछ और होता है ऐसा अलंगार में बदल करके भगवान को दूसरा दिखाना चाहते हैं जैसे द्वारका आदि में हमने देखा तो ऐसा होता है वो एक अलग बात होती है लेकिन भगवान तो जैसा भी रहा होगा एक ही रूप में रहा होगा किंतु जितने को दर्शन हुआ एक रूप में दर्शन नहीं हुआ तो कारण क्या है सबके लिए अलग अलग रूप से तो भगवान प्रकट नहीं है कारण यह है कि वो भगवान का जो दर्शन है वो आपके मन के अधीन आपके भावना के अधीन है आपके संस्कार के अधीन है आप जैसे कल्पना करते हैं उसके अधीन है ऐसे ही दर्शन हो, हो, हो, हो जाता है इसीलिए जिसको बच्चे रूप से दर्शन करना था वो बच्चे रूप से दर्शन हो जाते हैं जिसको युवा रूप से दर्शन करना था युवा रूप से दर्शन हो जाते हैं, जैसा जैसा जरूरत पड़े वैसा दर्शन होता है इसीलिए वो मन के अधीन है ऐसा आप उन अनुभवों को अपने आप अप्रमाणिक सिद्ध करते हैं लोग भी उसको अप्रामिक मानते हैं यहां ऐसा अनुभव को नहीं ले यहां प्रामाणिक अनुभव को लिया जाए जो कभी बाधित नहीं होता और दूसरे के विचार से विरुद्ध भी नहीं होता जैसे उदाहरण के लिए सुषिप्ति का अनुभव क्योंकि समाधि का अनुभव हमको सबको नहीं है सुषिप्ति का अनुभव सबको है खा भी करके सो जाते हैं तो वही अनुभव सबको होता है तो वो अनुभव देखो एक जैसा है कि अलग अलग है वो एक जैसा है जिससे आप सो रहे हैं जैसे आपको और गहरी नींद लग रही है तब से वही अनुभव हो रहा है उसमें कोई अंदर नहीं है। एक बात यह है दूसरी बात यह भी आश्चर्य है कि सुसुप्ति के अनुभव के बारे में विवाद नहीं होता बोलता नहीं नहीं तुमको मेरा जैसे सुशुप्ति में अनुभव नहीं हो सकता मेरा अलग है मैं तो बड़ा हूं तुम छोटा है ऐसा ऐसे करके विवाद भी होता है ऐसे नहीं होता है कोई पंथ में भी भेद नहीं होता है स्त्री पुरुष में भेद नहीं होता है ब्राह्मण आदि जाति में भेद नहीं होता है किसी में नहीं होता है और सूजी तो ये कहती है हा सिंह वृको वराहोवा, व पतंगोवा, व पतंगो वसगो वी तथा भवंती अब शेर सो जाए तो जैसा आपको सुचिप्ति में अनुभव होता है शेर को भी ऐसा अनुभव होता है, खराटा भी मारता है, है? ऐसा अनुभव होता और उसके बाद सिंह हो कोई और दूसरे जो वराग है वो क्या जंगली जानवर है और पक्षी है और कीड़े हैं पतंग है, है मशक मच्छर है किसी को भी ऐसा होगा यदि सो रहा है तो बस वही अनुभव होता है और दूसरा हमारे नीचे में भी जब हम सुश्रुति की बात करते हैं सुश्रुति की बात क्या है कोई बोलने की जरूरत नहीं कोई इतना बोल दे कि मैंने आराम से सो गया इतना बोलने से दूसरा समझ लेता आराम से सोया तो कैसा सोया होगा फिर प्रश्न ही करते हैं। आराम से आपने कैसे सोया ये नहीं पूछता आराम से सोया इतने से दूसरा उसको ग्रहण करता है इसका मतलब ये आराम से सोने का कोई विवाद नहीं हो रहा है कि आराम से सोना एक जैसा है कि आपने सोया हमने सोया एक जैसा होगा क्योंकि जैसा देखो एक जैसा अनुभव जहाँ होते हैं वहां आपस में हम प्रश्न करते एक जैसे जैसा, जैसा अनुभव कहीं भी होगा आप लोग सब मिलके हम ये एक भंडारे में गया भंडारे में गया वहां सब व्यंजन समान रूप से खाया खाने के बाद में यह तो नहीं होता है कि आप पूछते नहीं कि भंडारा कैसा था क्योंकि जैसा था आपने खाया है और जो नहीं खाने वाले पूछते हैं कि भंडारा कैसा था पूछते हैं, वो खाया हुआ व्यक्ति नहीं पूछता है वो पूछने का मतलब नहीं होता है कि आपने भी खाया हमने भी खाया वही अनुभव हुआ <laughs> यदि भी हरेक व्यक्ति का उस अनुभव में भेद है तब भी सामान्य मान करके उस अनुभव को हम स्वीकार करते हैं यहाँ विवाद नहीं होता ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जहाँ समान रूप से अनुभव होता है वहाँ कोई प्रश्नोत्तर नहीं होता और स्वप्न और जागृत में समान रूप से अनुभव कभी नहीं होता है इसीलिए स्वप्न देखा अच्छा स्वप्न देखा इतना बोलने से दूसरा मानने को तैयार नहीं होता तुरंत पूछते क्या देखा आपने कैसा था स्वप्न तुरंत पूछता है तब आपको बोलना पड़ता है सारी कथा ऐसे ऐसे हो गया था तब वो समझता है मैं तो नहीं समझता तो देखो दोनों में अंतर है ना, यही अंतर को समझ लो यही सार है यही अनुभव है अब ये अनुभव आपको में हो रहा है वहाँ अज्ञान आदि बाधा है तो क्योंकि वो अनात्यंतिक कहते हैं वो आत्यंतिक नहीं रहता है और फिर आ जाता है वो अज्ञान के मूला रहने के कारण फिर आ जाता है वो जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जो असली अनुभव में पहुंचेगा वो अनुभव यहां प्रमाण होता है ऐसे अनुभव को प्रमाण मान करके हम शास्त्र विचार करते हैं। और दूसरा एक बात और है इसमें ये अनुभव आदया यदास्भव निभा प्रमाण हम कहा ना ये अनुभव को सही समझना बहुत जरूरी है ये तो पहली बात है दूसरी बात हमारे संस्कृति में आप देखिए कई लोग ऐसे हुए हैं जिनको कोई भाषा नहीं आती बोलना बोली भी ठीक से नहीं आती ना संस्कृत पढ़ा है संस्कृत पढ़ करके बहुत बढ़िया वेदांत तो बोलता हो ऐसा भी नहीं है ऐसे सामान्य लोग हैं किंतु साधन किया साधन करने के बाद में साधन करते करते अब साधन किसने किया क्योंकि पूर्व संस्कार उनका रहा वो संस्कार बहुत मजबूत होने से उसको साधन के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया उस संस्कार के कारण उन्होंने साधन में लग गया अब साधन कैसे किया होगा यही सब साधन किया होगा विचार किया उन्होंने युक्ति लगाई शास्त्र के अनुसार विचार किया सब कुछ किया किंतु प्रत्यक्षता ऐसा दिखता है ना उनको भाषा आती है ना बोलना आता है ना कोई ढंग का जीवन शैली कुछ नहीं है सामान्य है सामान्य व्यक्ति है किंतु उनको ज्ञान हो गया ज्ञान हो गया ज्ञान होने के बाद में बाकी सब उसके नीचे आ जाता है ज्ञान जिसको हो गया वो सबसे मान्य होता है वो भगवान के लिए होता है वो भगवत ज्ञान मानते हैं और उनको हम आदर करते हैं ये और कोई संस्कार में और कोई ये नहीं है खाली एक है उसको वो स्वरूप का भगवान का दर्शन हो गया ज्ञान हो गया ये अनुभव में आ रहा है ये मालूम होने से इसको पंडित लोग जो अन्य जो तो उसको समर्थन करें तब तो हो सकता है वो शास्त्र विरुद्ध करें तो नहीं होता शास्त्र अनुकूल हो तब तो हो सकता है शास्त्र अनुकूल का मतलब उसको पूर्व शास्त्र का ज्ञान था उसके अनुकूल होता है वो बहुत जो उत्तम अधिकारी होते हैं बहुत विरड़ होते हैं किंतु उनको भी प्रमाण मान लिया जाता है किसके अनुसार ये अनुभव आदि के अनुसार इसके विषय में मनुस्मृति में भी एक जगह कहा है कि आपको धर्म के विषय में जब संशय होता है कहाँ कहाँ जाना चाहिए जैसे तैतरी उपनिषद में आया कि धर्म के विषय में जिज्ञासा होने पर वो इतना विमर्शिना इत्यादि जो कहा तो उनके सहारा देकर के उसी के अनुसार समझना चाहिए ऐसे ही मनुस्मृति भी कहते हैं कि धर्म के विषय में जो ज्ञान प्राप्त किया हो तो वो अपने आप में भी प्रमाण होता है उनको उस प्रकार से प्रमाण मान करके भी चलते हैं ये अनुभव प्रमाण के संदर्भ है वो उनका अनुभव है ऐसा वो अनुभव शास्त्र से विरुद्ध नहीं हो रहा अनुभव हुआ शास्त्र से विरुद्ध होगा हो तो फिर मान्य नहीं होता है उनको तो निराकरण करते हैं कि शास्त्र से विरुद्ध नहीं है शास्त्र की भाषा नहीं बोलता हो तब भी वो अनुभव को प्रमाण मानता वो अनुभवी व्यक्ति को प्रमाण मान दिया जाता है इसलिए अनुभव आदमी ऐसा संभव प्रमाण था अनुभव अवसान भूत वस्तु विषयत्वाद्रह्म ज्ञान यह है कारण क्योंकि ये जो ब्रह्म है ना ये अनुभव में जाकर के समाप्त होता है अनुभव अवसानत्व ज्ञान होने के बाद अनुभव समाप्त होता है ज्ञान होने के बाद में और कुछ करना नहीं पड़ता पहले कहा था ये कि धर्म जिज्ञासा में स्वर्ग जाना है स्वर्ग जाने के लिए साधन करना है ये ज्ञान होने के बाद स्वर्ग जाने के लिए साधन करना पड़ता है ज्ञान से नहीं होगा वहां स्वर्ग के बारे में आपने जान लिया तो स्वर्ग नहीं पहुंचेगी जैसा भोजन के बारे में जान लिया इतने से भोजन हो जाएगा क्या तृप्ति हो जाएगी नहीं होगी भोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद उन सामग्रियों को एकत्रित करके जैसा वो व्यंजन तैयार करना है उस प्रकार से वो व्यंजन को तैयार करके अब जब बहुत भूख लगेगी तब खाना है ऐसे वैसे बना के खाया तो नहीं होगा भूख लगे ही तब खाएंगे तो उसका पूरा स्वाद और तृप्ति का अनुभव है और दूसरा जब भूख नहीं लगती है, तब खाएंगे ना वो का अनुभव हो नहीं होता परेशान हो जाता वो तो वो खाना पड़ रहा है खाएगा वैसे ही हो क्या होगा पता नहीं ऐसा होता है तो भूख लगनी चाहिए तब जाके वो तृप्ति पूरा अनुभव होता है वो तृप्ति होती है अब ज्ञान से नहीं हुआ वो बीच में कार्य और करना पड़ा किंतु ब्रह्म ज्ञान में ऐसा है कि ज्ञान जो है अनुभव में पर्यवित होता है ज्ञान के बाद में और कुछ करना नहीं पड़ता ज्ञान से ही हो जाता है पहले परोक्ष ज्ञान उसके बाद अवरोक्ष ज्ञान अवरोक्ष ज्ञान अनुभव रूप में आता है इसीलिए अनुभव अवसान कहा इसमें नहीं है एक नंबर टिप्पणी ब्रह्म जिज्ञासायाष्टअदया विपरणमय अनुसनीय तदा अग्रे भूत शब्द परमाचन ये ब्रह्मज्ञानस्य से अनुभव अवसान भूत विषयवाच विषयत्वात् च कहा ये ये यहां जोड़ना पड़ेगा कि ब्रह्मजिज्ञासा शुरू हो जाती है उसके बाद में वो अनुभव में अवसान हो जाती है विपरिणाम है ये तो सत्यंत रूप से विपरिणाम करके यहाँ संबंध कर लेना चाहिए ब्रह्म जिज्ञासा से आरंभ होता है है ना वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगा फिर वो अनुभव में अवसान होगा आरंभ तो ब्रह्म जिज्ञासा से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अनुभव में आकर के पर्यावसन होता है ये करना चाहिए क्यों ऐसा होता है क्योंकि भूत वस्तु विषयत्वाद ये है हेतु ये दो शब्द को याद रखना है भूत वस्तु विषय जो ज्ञान होगा भूत वस्तु मैंने जो पहले से ही सिद्ध है प्राप्त है उस वस्तु के संबंध में जो ज्ञान होता है उसका फल वही होता है जो कंठहार का उदाहरण देते हैं कंठ में माला कंठ में है किंतु भूल गया उसको ढूंढ रहे थे तो किसी ने उपदेश दिया ज्ञान दिया देखो भाई तुम्हारे गले में ही माला है अब ऐसे इतने ज्ञान होने से ही वो प्राप्त हो गया और कुछ करना नहीं पड़ा क्यों क्योंकि पहले से भी वो कंठ में ही था वो कहीं गया ही नहीं था कहीं अन्यत्र गया हो तो तब तो ढूंढना था लेकिन आवश्यक नहीं पड़ा वो वहीं था खाली ज्ञान नहीं हुआ था भूल भलैया में वो गोल हो गया अब वो समाप्त हो गया ज्ञान हो गया तो तुरंत प्राप्त हो इसको कहते हैं भूत वस्तु विषय पहले से है वहां होने से ज्ञान से प्राप्त होगा जो वस्तु पहले से सिद्ध नहीं है वो ज्ञान मात्र से सिद्ध नहीं होता है इसीलिए ये है उसका हेतु भूत वस्तु विषय तो स्वर्ग आदि जो है भूत वस्तु विषय नहीं होता आप कर्म करेंगे तब आपके लिए स्वर्ग प्राप्त होगा अन्यथा नहीं होता है इसीलिए भूत वस्तु विषय नहीं मानते कर्तव्य ही विषय न अनुभव अपेक्षा अस्ती सुत्यादी नाम और कर्तव्य विषय में जो बात करते हैं यह तो हो गया ज्ञान के विषय ज्ञान में पहले ब्रह्म जिज्ञासा है जिज्ञासा के बाद ज्ञान है ज्ञान के बाद अनुभव में पर्यवसन होकर के उस फल को वही प्राप्त करता है इसीलिए ज्ञान के लिए कोई शरीर की आवश्यकता नहीं शरीर की आवश्यकता नहीं मतलब कोई विशेष शरीर की आवश्यकता नहीं ज्ञान कोई भी शरीर में हो सकता कोई लकड़ा व्यक्ति हो तब भी उसका ज्ञान हो सकता है क्योंकि लंगड़ा व्यक्ति हो तो कर्म नहीं कर सकता कर्म में शरीर की आवश्यकता है शरीर बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए अंत विकल्प नहीं होना चाहिए बुद्धिमान दे नहीं होना चाहिए तब जाकर के कर्म कर सकता है किंतु इसमें वो आवश्यकता है किंतु बुद्धि तो ठीक होनी चाहिए बुद्धि ठीक नहीं है तो पुरुष नहीं हो सकता तो बुद्धि को तो ठीक करना पड़ेगा लेकिन शरीर तो कोई भी हो सकता है ज्ञान के विषय में वहां शरीर की आवश्यकता नहीं क्योंकि आगे पीछे भी भाष्यकार में करके आया कि वहां जो है वर्णा आदि व्यवस्था से आगे बढ़ जाता है कर्म में रहते समय वर्णादि व्यवस्था चाहिए किंतु ज्ञान में वर्णादि व्यवस्था नहीं है अभी कोई वर्ण में साधन करने की अनुकूलता है तब तो वर्ण को लिया जाता है क्रम से लिया जाता है ज्ञान के स्थिति में कोई वर्ण की आवश्यकता वर्ण शरीर धर्म धर्म की आवश्यकता नहीं इसलिए किसी को भी हो जाए मांडू के में भी एक जगह का जो जो कोई भी इस स्थिति में पहुंच जाता है वो महाज्ञान का है अलाम शांति प्रकरण गंति वो महाज्ञान हो जाते हैं अब वो कोई भी हो तो वहां शरीर के संबंध नहीं क्योंकि शरीर से बाहर जा रहा है शरीर से सीधा सीधा कोई साधन करना नहीं जहां शरीर से साधन करना है वहां वर्णाश्रम आदि व्यवस्था को देखना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना शरीर में योग्यता नहीं आएगी तब नहीं कर पाएंगे यहां तो नहीं करना है यहां आवश्यक नहीं है क्योंकि वो भूत अवस्थ विषय है कर्तव्य ही विषय कर्तव्य विषय जो होगा यानी कर्तव्य मान ज्ञान पहले हो गया उसके ज्ञान प्राप्त करने के बाद कुछ करना पड़ता है करने के बाद ही उसका फल होगा बीच में करने की आवश्यकता जिसमें हो कर्तव्य विषय हो होगा स्वर्गादी जैसे उस विषय में ना अनुभव अपेक्षा वहां अनुभव की अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा क्यों क्योंकि जब आप कर्म करते हैं कर्म का फल कर्म उत्पन्न कर देता कर्म आप करेंगे ना कर्म संपन्न हो गया तो फल वहां अपने आप उत्पन्न हो जाता है उसमें अनुभव की अपेक्षा करके वहां कर्म को उत्पन्न करने क्या की आवश्यकता नहीं अनुभव बाद में होता है। इसीलिए कर्तव्य विषय में अनुभव की अपेक्षा नहीं है यानी आपको स्वर्ग जाना चाहते हैं या ऐसे फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां उसका पहले अनुभव हो तभी कर सकते ऐसा नहीं और आप पूछे कोई स्वर्ग से आया है क्या स्वर्ग जाके आया हुआ किसी को आपने मिला वो किसी को नहीं मिलेगा स्वर्ग गया हुआ गया और वापस खाने के बाद भी उसको याद नहीं रहता पता नहीं चलता है कि हम स्वर्ग से आ रहे हैं कि नरक से आ रहे हैं उसका लक्षण देकर के पता लगाना पड़ेगा कि स्वर्ग से आया है कि नरक से आया है वो खुद को मालूम नहीं रहता है अब खुद को मालूम रहने से एक बड़ी तकलीफ होती जाती है क्या तकलीफ है कि वो आएगा यहाँ और सारी यादें वहां की है और क्या हो जाएगा वो तो इधर पागल हो जाएगा वो तो सोचेगा अरे वहां तो ऐसा है यहाँ तो ऐसा है वहां तो नदी बहती है लेकिन दूसरे ढंग से बचती है यहाँ नदी ऐसी बहती है वहां तो अमृत पीने को मिलता है यहाँ तो पानी भी खराब आता है अब ऐसे में वो हो नहीं जी पाए थे इसीलिए भगवान क्या करता है उसको जो है डिलीट कर देता है डिलीट मतलब उसको बंद करके रखता है वो कणक नहीं कर पाता वो क्या हुआ है उसको भूल जाता है भूल जाने पर भी कुछ कुछ आचरण उसका अनुसार आएगा वो आजरण शास्त्र जानता है कौन सा आचरण रहता है उसके अनुसार निश्चय होगा इसीलिए यहाँ अनुभव की अपेक्षा नहीं है कि स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति भी हो उसको यदि और फल प्राप्त करना है तो कर्म करना पड़ेगा कर्म करने से फल होता है ऐसा होता है कई लोग अभी आजकल विदेश घूमने जाते हैं विदेश घूम करके आके बोलते हैं कि विदेश में ऐसा देखा वैसा देखा वो वहां वैसे सड़कें ऐसे होती है वहां पानी ऐसा होता वैसा होता और वहां के जाके इधर आने के बाद फिर इसका यहाँ का गाँव का जीवन उनको मुश्किल हो जाता वो गाँव में शहर में नहीं रह पाता क्यों वो वहां के जैसे यहाँ नहीं है ऐसा सोचता है। यही हो जाता है क्यों सारी याद है उसका उस याद रहने से यहाँ आकर के उसको कमियां दिखाई पड़ेंगी कमियां दिखाई पड़ेंगी तो कभी वो सुखी नहीं रह पाएगा इसलिए सुखी रहना है तो विदेशी यात्रा दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए स्वर्ग भी नहीं जाना चाहिए यहीं रह के जो भ्रप्त घटना प्राप्त कर लो ठीक है जैसा अब यह हमारे सुविधा के अनुसार चल रहा है दूसरा देखने पर वो मन में आ जाता है और फिर मुश्किल हो जाता है तो श्रुत्यादि नाम है प्रमाण इसीलिए श्रुति आदि के प्रमाण से ही वहां जाना पड़ेगा वहां अनुभव आदि को लेकर के नहीं चलता है क्योंकि वो भूत वस्तु विषय नहीं है वो तो सिद्ध करना पड़ेगा सिद्ध वस्तु नहीं है वो वो असिद्ध वस्तु है और पुरुषाधीन आत्मलाभत्वाच कर्तव्य से अब एक और बात कहते ये जो कर्तव्य की बात आप कर रहे हैं ना ये कर्तव्य तो पुरुष के अधीन होता है पुरुष अधीन आत्मलाभासा पुरुष जब करेंगे तभी वो प्राप्त होगा पुरुष जैसा करना चाहते हैं वैसा कर सकता है और नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकता कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्र इसको बोलते पुरुषतंत्र पुरुष के बुद्धि के अधीन होता है अब करना चाहते हैं तो कर सकते नहीं करना चाहते नहीं कर सकते कर सकते आप स्वाध्याय करना चाहते तो कर सकते अब बाट में नहीं बैठना है तो नहीं बैठ सकते है, वो कोई रोकने वाला नहीं क्योंकि आपको पुरुष के अधीन उसका फल होना है यदि करेंगे तो होता है नहीं करेंगे तो नहीं होता है इसीलिए कर्म सारे ऐसे होते हैं पुरुष का अधीन कुछ भी आ गया ना वो कोई निश्चित तो फल वाला नहीं होता क्यों पुरुष बुद्धि तो का संचल है कभी भी वो कहीं भी पलट खा सकती है अब आज तो कर रहा है कल नहीं भी हो सकता अब कैसे बदलेगा क्या बदलेगा कोई पता है नहीं पता इसीलिए उसका कोई निश्चित फल होने की संभावना नहीं चलते चलते जाएगा गंगोत्री जाने के लिए यहां से फिर आधा रास्ता पहुंचेगा सोचा नहीं जाना है वहां ठिल्डी जाना है वापस आगे क्या करना वो तो फल नहीं होने वाला अहा से कोई और रास्ते पे चलेगा ऐसे होता है इसीलिए ये पुरुषाधीन आत्मलाभ होने वाले का कोई गारंटी नहीं होता कभी भी कुछ भी हो सकता क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम शक्यम लौकिकम वैदिकम चर्मा देखो उसी में ऐसा होता है पुरुष तंत्र होने पर कर सकता है नहीं कर सकता है ये अन्य प्रकार से कर सकता है सत्यम लौकिकम वैदिक लौकिक वैदिक दोनों कर्म में ऐसा है अब उदाहरण देंगे लौकिक वैदिक आदि ओ